ॐ वेदपुरसो विजयते तत्र यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत तनाबन्ते दिव्यास्तवेर वेदै सांग पद क्रम उपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः ध्यानां वस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्तिं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरः सुरगणा देवाय तस्मै नमः शुक्ल यजुर्वेद पूर्वार्ध प्रथम अध्याय भगवती स्तुति कहती हैं hareh omam om, eketoorje twa vayavsthadeivau vah saveta tarphayatu sreshthatamaya karmana aatya yadhavamannya indraya bhagam, देखतमा दृश्यौ ध्रुवा अस्में गौपतोस्याह वः वीर यजमानस्य पासुण पाहि हे मनुष्यों सविता देव आपको ऊर्जास्वी बनाने की कृपा करें वायु आपको स्वस्थ बनाने की कृपा करें आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कीजिए आप सभी कर्म की ओर प्रेरित होइए आप अपना यज्ञ भाग इंद्रदेव को भेंट कीजिए ईश्वर आपको श्रेष्ठ संतान प्रदान करें आप ईश्वर की कृपा से निरोगी हों आप यक्षमा जैसे घातक रोगों से दूर हों दुष्ट और चोर लोग आपके भाग्य विधाता न बन जाएं आपको श्रेष्ठ संरक्षण मिले आप दुष्टों से दूर रहें आ परमेस्वर की छत्र छाया में रहें आप गौपति हो सज्जन यजमानों की वडोत्री हो आपके पशु धन की रक्षा हो हरे हे ओमम ओम बसौ हो पवित्रम सिध्यौ रसि पृथ्वीवस्य मातारश्वेनो धर्मो सि विस्वाहा आसि परामेण धामनाद्रिगुम हस्व मा यर्माते यज्ञपात्र वारसीत अर्थात हे मनुष्यों आप वस्तुओं को पवित्र करने के माध्यम हो आप स्वर्ग लोक हैं आप पृथ्वी हैं आप पालक हैं आप ऊष्मा हैं आप विश्व धारक हैं आप अपने परम तेज से दृढ़ बनिए आपके यज्ञपति भी कठोर न हो पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे हे अम्ब बसह पवित्रम से शतधारं बसौह पवित्रम से सहस्रधारं देवस्वा सावेता पुनातुवसौह पवित्रेण सतधारेण सुभव कामदुक्षह अर्थात आप पवित्र वसु हैं आप सैकड़ों धाराओं वाले हैं आप हजार धाराओं वाले हैं आप पवित्र करने वाले हैं हे मनुष्यों सविता देव पवित्र करने वाले हैं सविता देव अपनी सैकड़ों धाराओं से आपको पवित्र बनाने की कृपा करें आप इसके बाद और किस कामधेनु को दुहना चाहते हैं अर्थात सविता देव की इतनी कृपा हो जाने के बाद कोई दूसरी कामधेनु उपलब्ध नहीं है पुनः भगवती स्तुति कहती हैं चतुर्थ मंत्र में कि हे मनुष्यों उवह पूर्ण आय को देने वाली हैं सभी कर्म करने में समर्थ हैं सभी को धारण करने की शक्ति रखती हैं इंद्र के भाग में सोम रस मिलकर हवि तैयार करती हैं विष्णु हवि की रक्षा करने की कृपा करें हे अग्ने आप संकल्पशील हैं आप हमें भी व्रतशील बनाने की कृपा कीजिए आपकी कृपा से हम यह धन प्राप्त कर सके आपकी कृपा से हम असत्य से सत्य को पा सके हे मनुष्यों किसी ने आपको नियुक्त किया है किस लिए आपको नियुक्त किया है परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है श्रेष्ठ कर्म में नियुक्त किया गया है हे मनुष्यों आभियज्ञ की रक्षा कीजिए आप यज्ञ के साधनों की रक्षा कीजिए राक्षस नष्ट हो गए हैं अन्य विकार भी समाप्त हो गए हैं अब हवि आदि अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले वस्तुएं अंतरिक्ष में जाने की कृपा करें हे परमेश्वर आप सामर्थ्यवान हैं आप अपने सामर्थ्य से दुष्टों का विनाश कीजिए जो हम सभी को दुख पहुंचाते हैं आप उन पापीयों का अभी नाश कीजिए आप उन दुष्ट आत्माओं का नाश कीजिए जिनका सभी नाश करना चाहते हैं आप देवों में सर्वाधिक तेजस्वी हैं आप शक्तिदाता हैं आप पूर्णतादाई हैं आप देवताओं को आमंत्रित करने वाले हैं हे मनुष्यों आप देव शक्ति धारण करके इस हवि को धारण करते हैं आप और आपके यज्ञ के सहयोगी किसी के प्रति कठोर न बनें विष्णु आप पर कृपालु हों विशाल वायुमंडल आप पर कृपा करें आपकी पंचेंद्रियां श्रेष्ठ कार्यों में लगे पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे हे ओम ओम देवसिहत्वाश्वेतः प्रशवेश्वीनारवाहवियाम पुष्ण हस्ताभ्याम अज्ञाए जुष्टम ग्रहणां यज्ञी कौमाध्यम जुष्टम ग्रहनामे अर्थात हे परमेश्वरे आपने सविता देव और अन्य देवों को जाना है अश्वनी देव बाहों से हवि ग्रहण करते हैं पूखा देव हाथों से हवि ग्रहण करते हैं अदभरियो अग्नि की प्रिय हवि ग्रहण करते हैं पुरोहित अग्नि और सोम को भेंट करने के लिए उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थ की ग्रहण करते हैं हे अग्नि देव आप आदित्य के पुत्र हैं यज्ञ कुंड पृथ्वी की नाभि है उसमें हमने हवि स्थापित की है आप उस हवि की रक्षा करने की कृपा कीजिए आपको मनुष्य के कल्याण के लिए स्थापित किया गया है हमें अपने में व्याख्यायित परम शक्ति का अनुभव हो दुष्टों का विनाश हो हम अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बिना किसी बाधा के घूम फिर सकें हे जलदेव इंद्र ने वृत्र का नाश करने के लिए आपको चुना आपने भृतरासुर के नाश में इंद्र का वर्णन किया आपने भृतरासुर के नाश में इंद्र का सहयोग किया आप अग्नि के प्रिय हैं हम अग्नि के लिए आपको परिष्कृत करते हैं आप सोम के प्रिय हैं हम सोम के लिए आपको परिष्कृत करते हैं हम देवताओं से संबंधित कार्यों के लिए आपको शुद्ध करते हैं हे जलदेव हम देव संबंधी यज्ञ कार्यों के लिए आपको शुद्ध करते हैं यज्ञ के अशुद्ध उपकरण भी ग्रहण करने योग्य नहीं होते अशुद्ध जल भी यज्ञ में ग्रहण नहीं किया जाता सुख के आसन से राक्षसों को दूर कर दिया गया है दुष्टों को दूर कर दिया गया है दैत्यों को दूर कर दिया गया है आसन पृथ्वी पर आवरण है पृथ्वी माता उस आसन को स्वीकार करने की कृपा करें आप पत्थर की तरह मजबूत हैं आपका आधार भी पत्थर की तरह मजबूत है आप वनस्पति से निर्मित हैं पृथ्वी माता आपको धारण करने की कृपा करें हे मनुष्यों हवि को मंत्रों के साथ देवताओं के लिए विसर्जित किया जाता है हे हवि आप अग्निदेव का शरीर हो हवि को तैयार करने वाला ओखल और मूसल विशाल खंड और वनस्पति से तैयार किया जाता है ओखल और मूसल से देवताओं के लिए हवि तैयार की जाती है देवताओं को हवि भेंट करने के लिए मूसल ग्रहण किया जाता है मूसल श्रेष्ठ हवि तैयार करके देवताओं को सुख प्रदान करें हे मूसल आप हवि तैयार करने के लिए आइए हे सहये आप कुक्कुट हैं यानी कुक्कुट की तरह जागृत रहने वाले हैं आप मधुर जीव वाली हैं आप हमें ऊर्जा से बनाने की कृपा कीजिए आप हमें बल प्रदान करने की कृपा कीजिए आपकी कृपा से हम संघातों में दृढ़ता प्राप्त करें आपकी कृपा से हम संघातों में विजय प्राप्त करें हे हवे आप प्रतिवर्ष बरसात से बड़ोत्री पाते हैं यज्ञ बरसात की बड़ोत्री करते हैं यज्ञ देव आपको स्वीकार करने की कृपा करें आपको पूरी तरह पवित्र बना दिया गया है वायु आपकी रक्षा करें वायु आपके माध्यम से हवि को शुद्ध करने की कृपा करें सविता देव अपने सोने के बिना छेद वाले हाथों से आपको ग्रहण करने की कृपा करें